सांकर भाष्यार्थ अध्याय अद्याचार ब्राह्मण तीन सुषुप्ते आत्मा की निषंग और निशोक स्थिति का वर्णन प्रकृत स्वयं ज्योतिरात्मा विद्या काम कर्म ज्योतिरात्म्या कामकर्मा भी आसंग आगंतुकवाचा त्रशंका जायते चैतन्य स्वभावत्वे सत्यप्ये की जानाते सत्येकी तत्र जाती स्त्रीपुंसोरव्यवक्तोरी उत्तम त्रासंगिकमकर्माद स्वयं ज्योतिषम्यत्म न स्वभा नोपलभ्यतेश्यं प्राप्तायां तक स्त्रीपुंसो दृष्टाद तो विद्यमान स्वयं ज्योतिष न तो काम कर्मादिंग अविद्या काम और कर्म से ऐसा कहा जा चुका है क्योंकि आत्मा असंग है और वे अविद्यादि आगंतुक है इससे यह आशंका होती है ऊपर यह कहा गया है कि चैतन्य स्वभाव होने पर भी परस्पर अलिंगित स्त्री और पुरुषों के समान एक ही भाव होने के कारण आत्मा नहीं जानता वहाँ आत्मा का स्वभाव नहीं है क्योंकि सुसुप्त में इसकी उपलब्धि नहीं होती इस आतंका के प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने के लिए स्त्री पुरुष का दृष्टान्त देकर यह बतलाया गया था कि एक ही भाव रूप हेतु के कारण सुसुप्त में विद्यमान सम ज्योतिष का ही ग्रहण नहीं होता वह काम कर्मादि के समान आगंतुक नहीं है इस एक भाव या एकत्व का तात्पर्य पहले टिप्पणी में बताया जा चुका है हेतु के कारण सुसुप्त में विद्यमान सम ज्योतिष का ही ग्रहण नहीं होता वह काम कर्मादि के समान आगंतुक नहीं है इतना प्रासंगिकाय प्रकृतम तदैवाणु प्रवर्तयती अत्र चैत प्रकृतम अविद्या काम कर्म विनिर्मुक्तमेव तद्रूपम यद सुसुप्ते आत्मनो गृह्य प्रत्यक्षत इति। इस प्रकार इस प्रासंगिक स्वयं ज्योतिषत्व का निरूपण कर जो प्रकृत है उसका ही श्रुति उल्लेख करती है यहाँ प्रकरण यह है कि सुसुप्त में आत्मा के जिस रूप का प्रत्यक्षतया ग्रहण किया जाता है वह अविद्या काम और कर्म से रहित ही है तदेतद यथा भूत सर्व भूतमेवाहित सर्वधातीत में रूप में यस्मादी तस्प्तस्था अतिदापहत पापेत अतः यह बात ठीक ही कही गई है कि यह रूप सब प्रकार के संबंधों से परे है क्योंकि यहाँ इस सुसुप्त स्थान में यह रूप कामरहित धर्म रहित, और अभय होता है इसलिए अत्र पिता पिता भवति माता माता लोका अलोका देवा अदेवा वेद अवेद अत्र स्नोस्तेनोति भ्रूण भ्रूण चांडा चांडा पौलकसो पौलकस श्रवण श्रवणस्तापसोतापसोन गुण्येना पापेन तृणो तदा सर्वाचौन हृदय से भवती इस सुप्त अवस्था में पिता अपिता हो जाता है माता अमाता हो जाता है जाती है लोक अलोक हो जाते हैं देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो जाते हैं यहाँ चोर अचोर हो जाता है भ्रूण हत्या करने वाला अब अभ्रूणा हो जाता है तथा चांडाल अचांडाल पौलकस अपौलक श्रवण अश्रवण और तापस अतापस हो जाते हैं उस समय यह पुरुष पुण्य से असंबद्ध तथा पाप से भी असंबद्ध होता है और हृदय के संपूर्ण शोकों को पार कर लेता है अतः पिताजनकनेतृत्वाद यृत्व पुत्र प्रति तत्कर्मन निमित्त तेन च कर्मणा असंबंधस् काले तस्मा पिता पुत्र संबंध निमित्ता कर्मणो विनुक्तवात् पिताप्यपिता था पुत्रोपी पितरपुत्रोतीमर्थ्याद गम्यते उभ संबंध निमित्त कर्म उदय अतिक्रांतो वर्तते अपहतम अपहत पापम इति युक्तम यहाँ पिता अर्थात जनक जन्म देने के कारण जो उसका पुत्र के प्रति पिता का भाव होता है वह कर्मरूप निमित्त से है उस कर्म से इस काल में सुसुप्त में यह असंबद्ध रहता है अतः पिता पुत्र संबंध के हेतु भूत कर्म से रहित होने के कारण इस अवस्था में पिता भी अपिता हो जाता है इसी प्रकार पुत्र भी पिता का अपुत्र हो जाता है ऐसा वाक्य के सामर्थ्य से जाना जाता है क्योंकि दोनों ही के संबंध का कारण कर्म है उसका यह अतिक्रमण कर जाता है क्योंकि इसके स्वरूप को अपहृत पाप पापरहित ऐसा कहा गया है तथा माता माता लोका कर्मणा जेतव्या जिता से तत्कर्मसंबावा लोका तथा देवा कर्मांग तत्कर्म दवा कर्मांगूता तत्कर्मसब्धायादेवा तथा वेद साध्य साधन सबदाभिधक मंत्राधक कर्मांग अधिता अधीता अध्येतव्या कर्मनिमित्तमे संबंध्य पुरुषेण तत्कर्मा क्रमणा काले वेदा अप्य अप्यवेदा संपद्यन्ते इस प्रकार माता अमाता हो जाती है कर्म से जीते जाने वाले तथा जीते हुए लोग उस कर्म संबंध के न रहने के कारण अलोक हो जाते हैं और कर्म के अंगभूत देवता उस कर्म संबंध का अतिक्रमण हो जाने के कारण देव अदेव हो जाते हैं तथा साध्य साधन संबंध का वर्णन करने वाले और अविधायक रूप से कर्म के अंगभूत मंत्रात्मक वेद वे अध्ययन किए हुए हो अथवा अध्ययन किए जाने वाले हो कर्म के कारण ही पुरुष से संबद्ध है उस कर्म का अतिक्रमण करने के कारण इस अवस्था में वेद भी अवेध हो जाते हैं न केवलम शुभकर्म संबंधातीत किंतरी अशुभ अप्यंतंतघोर कर्मभरसबद्ध एवा वर्तत अ अत्रनो ब्राह्मणसुवर्ण भ्रूणहघ्ना भ्रृणघ्ना सह सतेन पाठादवगम्य घोरे कर्मणत काले विमुक्त येना कर्मणा महापातकस्तन उच्चते उस अवस्था में यह केवल शुभ कर्म के संबंध से ही परे नहीं होता तो क्या बात है यह अशुभ अर्थात अत्यंत घोर कर्मों से भी असंबद्ध ही रहता है यही बात श्रुति बतलाती है यह चोर अर्थात ब्राह्मण का सुवर्ण चुराने वाला यह बात स्टेन शब्द का भ्रूण के साथ पाठ होने से जानी जाती है भ्रूणहा श्रेष्ठ ब्राह्मण की हत्या करने वाले को कहते हैं इसलिए स्तेन शब्द से भी साधारण चोर चोर न समझकर ब्राह्मण का सुवर्ण चुराने वाला समझना चाहिए वह इस काल में उस घोर कर्म से मुक्त हो जाता है जिस कर्म के कारण कि यह महापापी स्तैन चोर कहा जाता है तथा भ्रूण हा भ्रूणहा तथा चाण्डालों न केवलम प्रत्युत्पन्न कर्मणा निर्मुक्त किम तरी सहजेनाप्यत्यंत निकृष्ट जाति प्रापके विनयमुक्त विनुक्त एवायं नाम शूद्रेण ब्राह्मण्यात्त्पन्नल चान्दाल एवं चांडाल सर्मण सबद्धवाद्दाडालो पौलकस पुलकस एव पौलस शूद्रेण क्षत्रियां उत्पन्न सोप्य पौलकसो इस प्रकार हत्या श्रेष्ठ ब्राह्मण की हत्या करने वाला अभ्रूण हो जाता है तथा चांडाल केवल आगंतुक कर्म से ही मुक्त नहीं होता तो फिर क्या क्या होता है वह अत्यंत निकृष्ट जाति की प्राप्ति कराने वाले अपने स्वाभाविक कर्म से भी मुक्त हो जाता है चांडाल शूद्र से ब्राह्मणी से में उत्पन्न हुए चांडाल को कहते हैं वह चांडाल ही चांडाल है वह अपने जाति संबंधी कर्म से असंबद्ध होने के कारण अचांडाल हो जाता है पौल्कस शुद्ध से छणी में उत्पन्न हुए पोलकस ही पौल्कस कहलाता है वह भी अपौकस हो जाता है तथा आश्रम कर्मभीर असंबद्धो आश्रमक्षण कर्म भी असम्दो भुच्य है्रमण परिव्राट यमनतीमुक्तवाद्रवण तथा तापसो वान प्रस्थो तापस वर्णाश्रदीना उपलक्षणार्थम उभ ग्रहणम इसी प्रकार पुरुष आश्रम संबंधी कर्मों से भी असंबद्ध हो जाता है सो तो बतलाते हैं श्रवण अर्थात जिस कर्म के कारण पुरुष परिव्राट होता है उससे मुक्त होने के कारण वह अश्रवण हो जाता है तथा तापस या निवान प्रस्तुत अतापस हो जाता है इन दोनों का ग्रहण संपूर्ण वर्ण और आश्रमों के उपलक्षण के लिए है किम बहुना? अनन्वागत नन्वागत असंबदमीत्यन शास्त्र विहि कर्मण तथा पापेन विहताक इति ऊपरवान्नपुंसकिंग अभिस्थते वह पुण्य कर्म से अनन्वागत असंबद्ध रहता है तथा विहित का न करना और अभिहित का करना रूप पाप से भी असंबद्ध रहता है रूप परक होने के कारण अनन्वागतम ऐसा नपुंसक लिंग प्रयोग किया गया है क्योंकि अभयम रूपम इसकी यहाँ अनुवृत्ति की जाती है किम पुनरसंबद्धत्व कारणम ये तदेतुच्य कृणोति क्रा ही एवं तदा तस्मिन् काले तस्ले सर्वाचो शोकाशय प्राथना ही तयवे शोकतापद्यते इष विषय प्राप्त व्युक्त चोदि चिंतयान स्तनगुण सतप्यत शोको रि काया किंतु उसकी असंबद्धता में कारण क्या है शो उसका हेतु बतलाया जाता है चूँकि उस समय इस प्रकार का यह पुरुष संपूर्ण शोकों को पार कर जाता है शोक अर्थात काम क्योंकि इष्ट विषय की प्रार्थना ही उस विषय का वियोग होने पर शोक रूप हो जाता है अप्राप्त अथवा वियुक्त हुए इष्ट विषय के उद्देश्य से उसके गुणों का चिंतन करने वाला पुरुष संतप्त होता है इसलिए शोक अरति काम ये शब्द यस्मा सर्व कामातीनो कामतीनो भवति न कंचन कामेते अति छंदा इति काम कामते अतिद्रक्रिया पति शोकशब्द काम वचन एव भाम से कर्महेतु वक्षति स यथा कामो भवति तत्क्रुर्भवती य क्रतुर्भवती तत्कर्म इति अतः सर्व कामादि तीर्णवाद युक्त मुक्त अनुवागतम इत्यादि क्योंकि इस अवस्था में पुरुष संपूर्ण कामनाओं से पार हो जाता है कारण वह किसी काम की कामना नहीं करता अति छंदा है ऐसा उसके विषय में कहा गया है इसलिए उस प्रकरण में आया हुआ यह शोक शब्द काम का ही वाचक होना चाहिए काम ही कर्म का कारण है श्रुति ऐसा कहेगी भी कि वह जैसी कामना वाला होता है वैसे संकल्प वाला होता है और जैसे संकल्प वाला होता है वैसा ही कर्म करता है अतः तो समस्त कर्मों से अतिक्रांत होने के कारण वह पुण्य से असंबद्ध है इत्यादि कथन ठीक ही है हृदय से हृदय हिद्या मिथि पुंडली मांसपिंड तस्थ, तस्थ बुद्धि कर्म बुद्धिहृदय तस्थात मुंकोशनवत्तृद बुद्धे ये शोका बुद्धि संकल्पो संशया सर्व मन एव सर्वनवाद वक्षति च कामा ये हृदय श्रिता इति से हृदय कमल के आकार वाली को कहते हैं उसमें स्थित अंतःकरण अर्थात बुद्धि होने कारण, के कारण मंच के चिल्लाने के समान हिदय कही जाती है जिस प्रकार मंच चिल्लाते हैं उस वाक्य के मंच शब्द से मंचस्थ पुरुष ग्रहण किए जाते हैं उसी प्रकार यहाँ हृदय शब्द से हृदयस्थ बुद्धि ग्रहण करनी चाहिए हृदय के अर्थात बुद्धि के जो शोक है वे बुद्ध के ही आश्रित होते हैं क्योंकि काम संकल्प विचिकित्सा ये सब मन ही है ऐसा कहा गया है तथा जो काम इसके हृदय में आश्रित है ऐसा श्रुति कहेगी भी आत्म संशय भ्रांत्यपनोदा वचनम हृदय श्रिता हृदय से शोका च करण संबंधातीतच्चा अस्मिन काले अतिक्रमती मृत्यो इति युक्त हृदयकरण संबंधातीतत्वात्त तत्संशय काम संबा संबंधा संबंधातीतो भवती युक्ततरम वचनम हृदय स्थिता हृदयस्थ शोकाह ये वचन शोकादि के दिया आत्माश्रयत्व की भ्रांति का निराकरण करने के लिए है इस सुप्तावस्था में यह पुरुष हृदय रूप इंद्री के संबंध से परे हो जाता है जैसा कि यह के रूपों को पार कर जाता है इस वाक्य द्वारा कहा गया है अतः हृदयन्द्रिय के संबंध से अतीत होने के कारण यह हृदयाश्रित काम के संबंध से परे हो जाता है यह कथन उचित ही है ये तो वादि हृदयश्रिता काम वासना से हृदय संबंधीन आत्मा उपसृप्योप्लिष्य हृदय योगे च आत्मन्यवतिषंते पुटतैलस्थ इव पुष्पादि गंध इच काम संकल्प हृदय हे वूपाणी हृदय से शोका इत्यादी वचनाना आनर्थक्यमेव हृदय कर्णों किंतु जो भृति प्रपंचादी मतवादी ऐसे ऐसा कहते हैं कि हृदय में स्थित काम और वासनाएं हृदय संबंधी आत्मा के पास जाकर उसका आलिंगन करती है तथा हृदय का वियोग हो जाने पर भी पुटतैल में स्थित पुष्पादि के गंध के समान वे आत्मा में विद्यमान रहती है उनके लिए तो काम संकल्प हृदय है वूपाणी हृदय से शोका इत्यादि वाक्यों की व्यस्थता ही है हृदय कर्णोत्पाद्यवादीतिद न हृदय विशेषणा न ही हृदय से हृदय सृदा वचन समंजस हृदय प्रतिष्ठिताशुद्ध विवक्षे श्रद्धेण वचनमार्थमे युक्त ध्यातीव लीलायतीवती श्रुतेरन्यसवात यदि कहो कि कामादि हृदय कारण से उत्पाद होने के कारण हृदय से संबद्ध है तो यह ठीक नहीं क्योंकि हृदय हृदय में स्थित ऐसा विशेषण दिया गया है यदि हृदय उनके उत्पत्ति का कारण मात्र ही हो तो हृदय स्थित तथा हृदय एवरूपाणी प्रतिष्ठितानी ये वचन यथार्थ नहीं हो सकते किंतु यह आत्मा की विशुद्धि विवक्षित होने के कारण उनका हृदयाश्रयत्व बतलाना यथार्थ एवं उचित ही है क्योंकि ध्यातीव लीलायतीवि का कोई दूसरा अर्थ होना संभव नहीं है काम से हृदय सृता विशेषणादात्माश्रया संतीति सती अनाश्रितपेक्षा नात्र अपेक्षा ये हिदिति हृदति विशेषण कि ये हृदयनाश्रिता कामस्तानपेक्ष विशेषण ये प्रतिपक्षतो तत्ढ़ प्रवेश भूतापक्ष निवृत्तास्ते नई चते श्रिता संभाव्युक्त तानपेक्ष विशेषण ये प्ररढ़ वर्तमान विषय ते यदि कहो जो काम इसके में स्थित है ऐसा विशेषण देने से ज्ञात होता है कि कुछ काम आत्मा के आश्रित भी है तो यह कथन ठीक नहीं क्योंकि यह हृदय में अनाश्रित कामों को अपेक्षा से है यहाँ यह हृदय ऐसा विशेषण कामों के किसी अन्य आश्रय की अपेक्षा से नहीं है तो किस कारण से है जो काम हृदय के आश्रित नहीं है उनकी अपेक्षा से यह विशेषण है भविष्य में होने वाले जो काम हृदय में आरूढ़ नहीं है तथा जो भूतकाल में होकर विरोध के कारण वृत्त हो गए हैं वे हृदय में स्थित नहीं हैं उनके भी संभावना हो जा सकती थी इसलिए उनकी अपेक्षा से ऐसा विशेषण देना कि जो आरूढ़ अर्थात विषय में विद्यमान है वे सभी मुक्त हो जाते हैं उचित ही है तथापि विशेषणा विशेषणानक्य मिथि छिन्न तेजु यत्नाधिकेयर्थत्वात्था अश्रुतम अनिष्टम च कल्पित सार्थ आत्मश्रेयत्वम कामानाम यदि कहो ऐसा मानने पर भी यह विशेषण निरर्थक है तो ठीक नहीं क्योंकि हृदय रूढ़ काम ही है कारण कि उन्हीं के अवनिवृत्ति के लिए अधिक यत्न की आवश्यकता होती है यदि यह विशेषण न दिया गया होता तो कामनाएं आत्मा के आश्रित हैं ऐसी कल्पना होती जिसका न तो श्रुति में ही प्रतिपादन हुआ है और न उसको मानना इष्ट ही है न कंचन कामम इति काम कामयतीषेधाद आत्मश्रय काम श्रुतमेवेती चेन्न सधि स्वप्नों भूत पर काम्रय्वप्राप्ते असंगवनाच न ही काश्रय संगवन उपपद्धति संघ काम इत्यवोचाम प्रतिषेध प्राप्त वस्तु का ही होता है अतः किसी काम की कामना नहीं करता ऐसी प्रतिषेध होने के कारण कामों का आश्रयत्व तो श्रुति सम्मत ही है ऐसा यदि कहो तो ठीक नहीं क्योंकि बुद्धि के सहित स्वप्न होकर इस वाक्य के अनुसार आत्मा को कामाश्रयत्व की प्राप्ति अन्य बुद्धि के कारण है आत्मा को असंग बतलाने से भी यही सिद्ध होता है काम का आश्रयभूत होने पर तो आत्मा को असंग रहना उचित नहीं हो सकता संग ही काम है ऐसा हम कर चुके हैं आत्मा काम सुरात्मा विषय से कामोती चेन्न व्यतिरिक्त कामार्थ ता वैशेषिकादित न्यायोपन्नम आत्मन इति चेन्न सीता इत्यादि विशेष श्रुति विरोधा अनपेक्षास्ता वैशेषिकादी तोपत श्रुति विरोधे न्यायासापम यदि कहो कि आत्मकाम ऐसी श्रुति होने की कारण इसे आत्मसंबंधी कामना तो होती ही है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि यह श्रुति आत्मभिन्न काम का अभाव बतलाने के लिए है यदि कहो कि आत्मा का काम आश्रयत्व वैशेषिकादि शास्त्रों की युक्ति से सिद्ध होता है तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि हृदय श्रिता इत्यादि विशेष श्रुतियों से विरुद्ध होने के कारण वे वैशेषिकादि शास्त्रों की उपाई पत्तियाँ उपेक्षा के योग्य है कारण श्रुति से विरुद्ध होने पर उनकी न्यायाभाष माना गया है स्वयं ज्योतिषाधनाच कांचने केवल विषयत्वात् स्वयं ज्योतिष सिद्धि स्थितेत बाध्येत आत्मसवायि दृश्यवानुपत्ते चक्षुर्गत विशेषवत दुर्दृश्यमर्थरभूत दृष्टु स्वयं ज्योतिष सिद्धम तदाधि सैदी काश्रय परेत इसके सिवा ऐसा मानने से आत्मा का स्वयं ज्योतिष भी बाधित हो जाता है स्वप्न में कामादि केवल साक्षी मात्र के विषय हैं। इससे जो उसका सिद्ध एवं विद्यमान स्वयं ज्योतिष्व है वह बाधित हो जाएगा क्योंकि उनका आत्मा से समवाय संबंध होने पर वे आत्मा का दृश्य नहीं हो सकेंगे जैसे नेत्रगत शुक्लत्व कृष्णत्व आदि विशेष नेत्र के दृश्य नहीं होते दृष्टा का दृश्य उससे भिन्न पदार्थ होता है इसी से दृष्टा का स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध होता है अतः यदि आत्मा में कामादि के आश्रयत्व की कल्पना की जाएगी तो वह बाधित हो जाएगा सर्वशास्त्रा विप्रतिषेधाच परेशकल्पनाया काम आश्रय से सर्वशास्त्रा जात कुप्येत एक तस्तरण चतु वोचा महता ही प्रयत्न काम्रय्वकना प्रतिव्यात्मन परेणकशास्थ सिद्धना शास्त्राएव बाधिता सैतच्छाधीन मात्मर्म कलय तो वैशेक उपनिष्ास्त्रस्थन न संगंते अपि कल्पनोप निषास्त्रीय संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य से विरोध होने के कारण भी यह सिद्धांत अग्राह्य है जीव परमात्मा का एक देश है तथा आत्मा कामादि का आश्रय है ऐसा मानने से तो संपूर्ण शास्त्र के तात्पर्यों का व्याकोप हो जाएगा यह बात हमने चतुर्थ अध्याय में विस्तार से कही है अतः आत्मा का परमात्मा से एकत्व है इस शास्त्र तात्पर्य की सिद्धि के लिए आत्मा का मधि आश्रय है इस कल्पना का पूरा प्रयत्न करके विरोध करना चाहिए पुनः इस कल्पना के करने पर तो शास्त्र का तात्पर्य ही बाधित हो जाएगा जिस प्रकार इच्छादि को आत्मा का धर्म कल्पना करने वाले वैशेषिक और न्याय मतावलंबियों की औपनिषद शास्त्र तात्पर्य से संगीत संगति नहीं होती उसी प्रकार औपनिषद शास्त्रार्थ की बाधिका होने के कारण यह कल्पना भी आदरणीय नहीं है